विवेकानंद साहित्य भारत में ईसाई धर्म उस हिंदू पर मुझे तरस आता है जो ईसा मसीह के चरित्र में किसी का दर्शन नहीं कर पाता मुझे उस ईसाई पर दया आती है जो हिंदू ईसा का सम्मान नहीं करता है एक मनुष्य जितना ही अधिक अपने ऊपर ध्यान देता है उतना ही कम वह अपने पड़ोसियों पर ध्यान दे पाता है जो लोग दूसरों को धर्म में दीक्षित करते फिरते हैं जो लोग दूसरों की आत्माओं का उद्धार करने में अत्यंत व्यस्त रहते हैं वे प्राय अपनी आत्मा को भूल जाते हैं मुझसे एक महिला ने प्रश्न किया इसके मुख्य कारण विभिन्न युगों के बरबर आक्रमणकारी है कुछ अंशों में इसके लिए स्वयं भारतीय भी उत्तरदायी है परंतु हमारी नारिया उपन्यासों और सहनृत्यो की पुजारिणी इस देश की नारियों से हर तरह श्रेष्ठ है जो देश अपनी सभ्यता पर इतना गर्व करता है वह कोई आध्यात्मिकता की क्या आशा रख सकता है मुझे तो वह कहीं मिली नहीं यह लोक एवं परलोक यह शब्द बच्चों को भयभीत बनाने के लिए है यहीं पर सब कुछ है ईश्वर में निवास करना एवं विचरण करना यहीं पर इस, इसी शरीर में ही सभी स्वार्थ दूर होने चाहिए सभी अंधविश्वास निष्कासित करने चाहिए ऐसे पुरुष भारत में रहते हैं इस देश में ऐसे लोग कहाँ हैं तुम्हारे उपदेष्टा स्वप्नदर्शियों का विरोध करते हैं यदि स्वप्नदर्शियों की संख्या इस देश में अधिक हो जाए तो यहाँ के लोगों की अवस्था और अच्छी हो जाएगी अगर यहाँ कोई आदमी अपने प्रभु के उपदेश का अक्षरश पालन करे तो उसे धर्मांध कहा जाएगा उन्नीसवी शताब्दी के अपने मुह मिया एवं स्वप्न देखने में बहुत बड़ा भेद है मधुमक्खियां फूलों की खोज में रहती हैं कमल को खोलो संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है पाप नहीं हम एक दूसरे की सहायता करें हम एक दूसरे से प्रेम करें बौद्धों की एक सुंदर प्रार्थना है तभी महात्माओं के सामने मैं सिर झुकाता हूँ मैं सभी पैगम्बरों के थम्बुक नतमस्तक हूँ मैं संपूर्ण संसार के पवित्र पुरुषों एवं पवित्र नारियों के सम्मुख नत होता हूँ